जय श्री लाली श्रीपुण जय जय गोपाल जय राघव रमण गोविंद जय जय राघव रमण गोविंद जय जय सत्यवती तो तस्य भगवते श्री वंदेतन वंदे हरूगुरोम सातचैत श्रीराधा संकीर्तन ही कभी करों कमला या ताप्शों विश्वं बरों युवरों युधार्मा बालों बंदे जगत्पीड़ करों करवा बारों बंदे कृष्ण पदार्थ उस दम्यस्मि परमितुषां वक्षु यप्रणी क्रते वेलसितिस्मितं ग्राम स्वतः काशिमिरम तल्शोरिमों बनितने कस्तुरितामि निमा श्रीखंडम नक्षण दर्शायुं तले निर्वैज म नारायण नवोत्तम नारा देवी सरस्वती व्याष्णव्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कृणाबुराशे हे दुर्गतयावलोक हे भट्टे सुमते रघुनाथ दासजी तुलसी काम श्री प्रेम पत्र प्रेम राज्य की प्रेम नगर की कुछ अपूर्वता अपूर्वता में एक अपूर्वता का पूर्ण बड़े प्रयास के द्वारा तीन पदार्थ एक पदार्थ है जगत या माया दूसरा पदार्थ है चेतन जीव और तीसरा पदार्थ है इन सबका नियामक नियंत्र ईश्वर इन तीनों की कृष्णमुक्ता इन तीनों की ब्रह्म मुक्ता बड़े कठिन में स्थापित कर है सारा जगत ब्रह्म है इसके लिए उसको उपदेश दिया जाता है सर्वम और फिर वह क्षर जो जगत है क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीन भगवान के स्वरूप हैं, भगवद तो गीता में भगवान कह रहे हैं हम वेदे प्रुणा प्रुणा। तो जो जो प्रथम तो विनाश होता होता है होता है वो है वो भी है परिवर्तन वो भी इसको बताने के लिए कि इसमें जो जगत दिख रहा है वो जगत नहीं है वो ब्रह्म ही है उसको एक उद्देश्य दिया जाता है सर्वम खम ब्रह्म ब्रह्म का दर्शन करू अब अक्षर उसका ही एक अंश है ये जीव ये भी चेतन है और अक्षर ब्रह्म भी जो निराकार ब्रह्म है वो भी चेतन होकर के विराजमान है इसलिए उसको उपदेश दिया जाता है एक दोबारा महावापसी के अंतर्गत तत्व मसीह कि जीव की अल्पज्ञता और ईश्वर की सर्वज्ञता इनको छोड़ दो तो भाग लक्षण के द्वारा जीव और ईश्वर एक हो जाएंगे जैसे तत्व तो जैसे स्वयं देवदत्ता ये वही देवदत्त है पहले जो देवदत्त देखा था वो तो बड़ा चमकीला बड़ा उछलकूद करने वाला बड़ा ताकतवर बड़ा सुंदर था और अब बीमारी के बाद में उठे हुए देवदत्त को देखा तो लठी लटेक करके चल रहा है खा हुआ बूढ़ा फिर बड़ी देर में ध्यान में आया अरे स्वयं देव दत्ता तो वही देवदत्त है तो देवदत्त की अध्यक्ष तत्काल विशिष्टता का त्याग किया जाए और इस समय जैसा देवदत्त दिख रहा है उसके बुढ़ापे का रोग का त्याग कर दिया जाए तो देवदत्त देवदत्त दोनों एक से हो जाएंगे इसको कहते हैं भाग लक्षणा कुछ छोड़ो कुछ ग्रहण करो इस भाग भागलक्षणा के द्वारा एक योगी एक ज्ञानी यह सिद्ध करता है कि तत्व ईश्वर में से ईश्वरता को छोड़ दो और जीव में से अल्पज्ञता अल्पेश्वरता उसका त्याग कर दो तो चैतन्य अंश में तू ही जीव है तू ही ईश्वर तत्पम ये भागलक्षणा के द्वारा उसको उपदेश दिया जाता है तो जीव के उपाधि का त्याग करके चैतन्य अंश में जीव ब्रह्म है कितनी कठिनाई से इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है फिर इसके बाद में एक तीसरा वाक्य उपदेश दिया जाता है इसको वेदांत में कहते हैं अनोहर वाक्य पहला था सर्वम ख्रह्म ये हुआ सब में ब्रह्म का दर्शन करना दूसरा हुआ तत्ववाशी इसको वेदांत में कहा गया महावाक्य तीसरा कहा गया सोहम या अहम ब्रह्मास्म में इसको इसमें जो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है वो भी भगवान होकर ब्रह्म होकर के विराजमान इसमेंगे तो ये रूपण किया परंतु उस पुरुषोत्तम की भी अपेक्षा जो रसब्रम है वह रस ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है यदि ज्ञानी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग करके विराजमान होता है तो भक्त है मतलब तो हाँ इसको क्या हो गया इसका कितना बड़ा नुकसान हो गया और वह उस ज्ञान को बढ़ा करके नहीं मानता है जिसमें मैं ब्रह्म ही हो गया केवल ब्रह्म ही बच जाए और कोई आस्वादन प्राप्त न रहे उस स्थिति को वो प्राप्त करता है अतः ज्ञानम एवं अज्ञानम अज्ञानम एव ज्ञानम वो कह रहा है कि पहले का अज्ञान ही बढ़िया था कृष्ण मेरे हैं मेरे बेटा हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पति हैं मेरे पुत्र हैं। ये भाव के साथ में जहाँ कृष्ण के माधुर्य का हो रहा है उसको जो अज्ञान समझ रहा था वो अज्ञान ही ज्ञान है क्योंकि उसमें भगवान के माधुर्य का किया अब आगे एक श्री की इस प्रेम रूपी नगर की एक विशेषता और वर्णन किया जाता है वो है कि पराजय, एव पराजय ही जय है पराजय जय कैसे है इसे दिखाते हैं कि यह मैं दृश्य गतिमस ईशो संग्राह देन तो ना को नाम तक विनान जले मस्से को ये का एक श्लोक दिया गया जिसमें श्री कपिल देवजी मैया को उपदेश दिए दे। कपिल देवजी ने मैया को पहले एक उपदेश दिया कि मैया काल की गति बड़ी प्रधान है बड़ी विकट ये जीव उन विषयों को भोगता है जिनके कारण बंधन होता है अब होता यह है कि जन्म भर जिन विषयों का चिंतन किया है कपिल देव जी कह रहे हैं कि मृत्यु के समय वो ही विषय सबसे पहले आंखों के सामने आ जाता है जो सबसे ज्यादा प्रधान विषय होता है किसी ने स्त्री का चिंतन किया तो स्त्री का रूप सामने आ जाए स्मृति बड़ी ही मृत्यु के पहले तो सब विस्मृति रहती है परन्तु मृत्यु के समय पूर्व स्मृतियां एकदम स्पष्ट होकर के सामने धुदल धुंध छट जाती है और जिसका हम चिंतन सबसे ज्यादा कर रहे होंगे वो ही वस्तु तो सबसे ज्यादा आखिर के सामने है किसी ने धंधा चिंतन किया हाथ धन का ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए घर का चिंतन कर रहा है तो घर का चिंतन कर रहा है पत्नी का पुत्र का जहां ज्यादा आ सकती है बस उसी वो ही वैसा ही कोई रूप सामने आ जाता है जिसमें ममता ज्यादा होती है और उस समय मन उस रूप में कहीं प्रवेश कर लेता है पहले तो ध्यान करता है और जब वो शरीर छूटता है प्राण निकलते हैं, तो उस समय प्राण निकलते समय ये मन इस शरीर को छोड़ करके वो जो एक रूप सामने आया था जिसका हमने सदा से ध्यान किया था उस रूप में वह मन प्रवेश कर लेता है और ममता ही अहमता बन जाती है हमता कोई अलग वस्तु नहीं है ममता का ही घना है लोभी का धन नष्ट हो जाता है वो कहता है हाय मैं मर गया पत्नी का पति मर जाता है वो कहती है हाय मैं मर गई पति की पत्नी मर जाए वो कहता है हाय मैं तो मर गया पिता का पुत्र मर जाए वो कहता है हाय मैं मर गया तो जहां ममता ज्यादा होती है वो ममता ही बाद में अधिक कंसंट्रेट होकर के घनीय होकर के वही अहमता बन जाती तो जन्म भर जिस रूप का ध्यान किया था मृत्यु के समय वो रूप बिल्कुल क्लियर आता है और उस रूप में ममता होती है ममता ही मन जब उसमें प्रवेश करता है ममता ही जब गाड़ियां होती है तो ममता अहमता बनती है और मन उस रूप में प्रवेश करता है देखिए पूरी प्रक्रिया बता दी कपिले मृत्यु के पूरे राष्ट्र को समझा दे तो जहां ममता थी वो ही अमता बनी अमता बनने के कारण मन ने उसमें प्रवेश किया जब मन ने प्रवेश किया तो मन के प्रवेश करने के बाद फिर आत्मा तरनो अर्थ पहले सूक्ष्म मन ने प्रवेश किया तब जीव आत्मा जो कॉन्सियस है उसने भी उसमें प्रवेश किया जीव आत्मा उसमें प्रवेश करके विराजमान पहले एक शरीर बना वैसा ही उस शरीर में मन ने प्रवेश किया मन में प्रवेश करने के बाद में फिर तो जीवात्मा ने उनमें प्रवेश किया अब बालक का जन्म हुआ हैं? अब बालक ग्रहण में गर्भ में सड़े सारे दुख है कपिल देव जी वर्ण कर रहे हैं जीव को पंत एक सुख है और वो सुख ये है कि उसे सौ जन्मों की याद बनी मां के गर्भ में वो उन यादों को करके मन में विचार करता है हाय हाय मैं कहा हसरा हा मेरी कितनी कितनी ममता थी इसके साथ में ममता थी ये इसके साथ में ममता थी इसके साथ में ममता थी कभी कभी ठाकुर एक लीला कर देते हैं कि वो जीव कभी कभी उपदेश करता है चित्रकेतु राजा के साथ में नहीं हुआ चित्रकेतु की बहुत सारे विवाह की चित्रकेतु राजा ने एक राजा था चित्रकेतु वृता के पूर्व जन्म उन्होंने बहुत से विवाह किय अंत में श्री अंगेरा ऋषि की कृपा से उनको एक बालक की प्राप्ति हुई पंत दूसरी रानियों ने जब ये देखा कि यह बालक कहां से पैदा हो गया राजा पहले हमसे प्रीति करता था अब हमारी ओर देखता भी नहीं है केवल कृतज्ञ जो बड़ी रानी है उनके महलों में राहता है बालक में उसकी प्रीति हो गई हमको कोई पूछता ही नहीं ये बालक ही हमारे प्रेम को हमारे दाम्पत्य जीवन को पति के साथ में प्रेम को समाप्त करने का कारण है ये शौत का बालक सौत ने बालक देकर के पुत्र देकर के हमको और भी ज्यादा हीन बना दिया और बदला लेने के लिए शौत से बदला लेने के लिए कृतज्ञी से बदला लेने के लिए ईर्ष में आकर अभिवेक में आकर के उन अन्य रानियों ने सौतों ने उस बालक को जहर खिला दिया इतना बैर बढ़ गया अब कृतज्ञी धाय से कह रही है, है। ज्यादा कहीं नहीं करनी चाहिए तो वो धाय जो गई उसने तो देखा बालक एड़ा हुआ है एड़ रहा है चेहरा नीला पड़ रहा है मुंह में झाग है बालक तो बस एक बड़ा हुआ सुबू तो हा राजकुमार ऐसा कहकर के छा करके दहाड़ देकर की जो गिरी हल्ला सुनकर के रानी दौड़ी रानी भी गई राजा दहाड़ खाकर भी हो गया उस समय श्री नारद जी नार से बोले बोले अंगी चलो तुम्हें एक गृहस्थी की हजीती दिखाया सो शिव नारद दोनों के दोनों आए राजा से कह रहे हैं राजन किसके लिए रो रहे हो यह तुम्हारा कौन लगता था मैं मेरा बेटा था बोले बेटा तो ये पड़ा हुआ है बोल बुलम ये तो बोलता चलता नहीं है बोल नहीं रहा है बोले इसमें जो बोलता था उसको तुमने कभी देखा बोले नहीं उसको तो हमने कभी नहीं देखा बोले जिसको तुमने देखा नहीं उसके लिए रो क्यों रहे हो? नहीं मरे ऐसी ऐसा बालक बोले इसको बुलवा दे हा एक बार बोल तो सही बेटा जरा सा बोल दे तो संतोष हो जाएगा शिव नानंद जी ने उस समय उस बालक को एक क्षण के लिए जीवित कर दिया कि अरे जीवात्मा इस जीवन में तेरी तेरी यात्रा को जबरदस्ती किसी ने काट दिया दे करके। तेरी मृत्यु आई नहीं थी परंतु तो अकाल मृत्यु हुई है स्वाभाविक मृत्यु होती तो परेशानी नहीं होती अकाल मृत्यु हुई है इसलिए इस जीवन के जो प्रांत रह गए हैं उनको तुझे आगे के जीवन में भोगना पड़ेगा तो आगे का जीवन ले उसकी बजाय इसी देह में दोबारा तू तु जीवित होकर के अपने बचे हुए भाग को भोग को भोग और ऐसा कहकर कि वो बालक तुरंत उठ बैठे जीवित हो गया और हंसते हुए गुरु को प्रणाम करते हुए नाविक जी को प्रणाम करते हुए बोला बोल गुरु जी ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं नाविक जी ने पूछा भाई तेरे और भी जन्म हो गए क्या मारे मेरे जन्मों का क्या ठिकाना कर्म की पोथरी सिर के ऊपर रख कर के डोल रहा हूं कभी सिर दुख जाए तो जैसे यात्री कंधे पर रख लेता है कंधा दुख जाए तो हाथ में लटका लेता है हाथ दुखने लगे तो फिर पीठ के ऊपर रख लेता है फिर सिर के ऊपर ऐसे ही कर्म की लिए डोलता हूँ न जाने कितने स्थान बदल चुका हूं पर ये कर्म की पोथरी क्षीर्ण नहीं हो रही है ये बड़े मूर्ख हैं जो मेरे लिए रो रहे हैं आपने मेरे उन कर्मों के बंधन को जो अवशेष रह गए थे अकाल मृत्यु के कारण उनको कृपा करके इसी जीवन में भोगने के लिए मुझे पुनः जन्म दिया पुनः जीवन दिया ठीक है मैं उस जीवन को भोगने के लिए तैयार हूं और ऐसा कहकर के मैंने उस जीवन को भोग लिया जैसे और ऐसा कह कर के वो बालक फिर से मर गया इतना ही उसका जीवन बाकी था जितना प्राप्त था उसको उसने भोग लिया ये कहते हुए अब आगे का जो कर्म फल है उसको भोगने के लिए मैं दूसरे जीवन में जा रहा हूं ऐसा कहकर के वो बालक चला गया जहां से आया वहां से चला गया राजा को अज्ञान दूर हो गया बोल लो हम तो बेटा बेटा करके सूखे जा रहे हैं और बेटा को हमारी परवाह ही नहीं तुझे परवाह नहीं तो मैं क्यों तेरी परवाह करूं पर तो ज्ञान चित्रकेतु के हृदय में उत्पन्न हो गया कि तू कह रहा है कौन सी जन्म के माता पिता कौन हो तो, तो हम कौन हैं तो फिर कौन है तू भी हमारा कौन है? तो जो मोह का बंधन था उस मोह के बंधन को नाग ने तुरंत ही तोड़वा दिया कहा महाराज ये संसार में जितना भी स्नेह संबंध है ये सब ऋणामबी संबंध है अर्थात कोई किसी के पुराने कर्जे को चुका रहा है कोई पुराना कर्जा वसूल कर रहा है जब बेटा सेवा कर रहा है तो समझना चाहिए कि पुराने कर्जे को चुका रहा है जब सेवा नहीं कर रहा है तो समझना चाहिए पुराना कर्जा वसूल कर रहा है तो ये ंदी है साफ कोई न कोई किसी संबंध के कारण कर्जा वसूल करना या कर्जा देने इनके लिए परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए कर्जे से काम नहीं चलेगा अब जीवन का जो लक्ष्य है उसको मैं प्राप्त करूं और जीवन का लक्ष्य यही है कि ईश्वर ने ये जीवन दिया है मुझे भगवत भजन करने की एक सुविधा एक मौका इस मौके का मैं सदुपयोग करूंगा श्री अंग ऋषि बोले ऐसा बढ़िया मौका नहीं मिलेगा चार आगे बढ़ नारी जी के चरण पकड़ ले ऐसे गुरु तुझे सही में मिलने वाले नहीं है सो ही श्री राज्य चरण पकड़ दिया बोलना भाई मेरे ऊपर करता श्री नारी जी कहने कृपा करने वाले हम कौने कृपा करने वाले ठाकुर जी हैं सहयोग से उन्होंने हमको भेज दिया वे पर कृपा करना चाहते होंगे इसीलिए उनने हमें तेज से घिरा दिया तो गुरु की जो प्राप्ति होती है वो भी कृपा के द्वारा होती है फिर गुरु कृपा के द्वारा ही मंत्र प्रदान करते हैं फिर कृपा के द्वारा ही ठाकुर की कृपा के द्वारा ही मंत्र का जप और भजन होता है फिर भजन का फल भी कृपा प्राप्त करना ही है कृपा के बिना और कुछ है ही नहीं गुरु की प्राप्ति कृपा के कारण गुरु की कृपा द्रें के द्वारा ही मंत्र रूप ठाकुर की प्राप्ति नाम रूप ठाकुर की प्राप्ति और नाम के जप के माध्यम से भी वो भी कृपा के द्वारा साधन और कृपा के द्वारा ही साधन का फल कृपा की प्राप्ति भी साधन का फल तो सभी स्थितियों में कृपा एकमात्र साधन तो ठाकुर जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसे किसी गुरु से ढड़ा देते हैं जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है जैसा रंग चढ़ता है वैसा साधन होता है जैसा साधन होता है वैसी सिद्धि श्री चित्रकेतु उनको नारद जी ने जब कृपा की और कृपा करके सिर के ऊपर जो हाथ रखा आज दीक्षा गुरु और कृपा सदगुरु इन दोनों की जो कृपा प्राप्त हुई बड़े जल्दी से सात दिन के भीतर ही श्री चित्रकेतु को श्री संकर्षण भगवान का दर्शन नारद जी जैसे गुरु वैसे तो तो जैसे कोई उनका तो तो हाथ रखने के साथ साथ, के के साथ के साथ साथ ही सारी दिन दिन केवल भीतर का दर्शन भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा ऐसा भक्त जिसके ऊपर की नारिक कृपा मिल गई है यानी यह भक्त उपदेशक बनकर के विराजमान हो तो न जाने कितने लोगों का कल्याण करेगा सुश्री भगवान ने भक्ति भी दी श्री चित्रकेतु को प्रेरणा भी दे रहे हैं अपनी लीला की स्पूर्ति भी करा रहे हैं और साथ ही साथ में विभूति भी दी बोले तो भाई तुझे आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है चल तुझे ये एक विमान दे देती है। तो चार्टर करने की जरूरत नहीं है ये विमान दे दिया कोई करने की ज़रूरत नहीं है ये तुझे दे दिया so, सो में आनंद से घूमते हैं भगवान के गुणों का केतु गायन करते हुए घूम रहे अब गायन करने में सुविधा हो जगत का आकर्षण बने इसके लिए श्री भगवान ने इनको अप्सराएं भी प्रदान सहायता से सुंदर गायन करके भगवान के गुणानुवाद की करते हुए में ये विराजमान एक बार रामकृष्ण परमहंस गंगा जी में स्नान कर रहे थे और एक बेसोमे होकर के भगवान का नाम कीर्तन कर रहा था इतना के एकदम बेसुरा मतलब उसका कहीं सुर है ही नहीं कहीं कुछ रामकृष्ण पे रहा नहीं गया सुन करके भी मैंने अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना मीठा नाम था जी का और इसको इतने बेसुने बने से डकार करके ही गा रहा है गली की तरह से रेंगते हुए तो उन पर रहा नहीं गया और उन्होंने टोकते हुए कहा अरे भाई थोड़ा ससुर में चल ससुर में इतना बेसुरा बनता वो हंसते हुए ढीठ साफ हंसते हुए बोला बोले अरे ठाकुर तो नाम को सुनेंगे सुर को थोड़ी सुनेंगे सुर तो काम का विषय है तो परमहंस बड़ी हंसते हुए बोले बोले भाई तू बेसोरा है ठाकुर बेसोरे थोड़ी है इसे कुछ तो सुर में गा हृदय के प्रेम के भाव के साथ में गा जिसे जो रस है नाम का जो रस है उस नाम के रस के साथ में सुर भी यदि होगा तो वो नाम का रस जल्दी प्रकट होगा ठीक है क्या नाम के सुन रहा है तेरे भाव को देख रहा है परंतु तो भाव भी रस के साथ में प्रकट हो थोड़ा सा तो ढंग से गा। इसीलिए श्री भगवान ने चित्रकेतु को सुंदर सुकंठी अप्सराएं प्रदान की और अप्सराओं के साथ में ये भगवान के गुणानुवाद का गायन करते हुए डूढ़ गई भगवान के मन में कुछ दिन के बाद में साल दो साल के बाद में मन बिचारा है, जगत का कल्याण करने के चक्कर में हम अपने आप खाली रह गए गुणानुवाद को जगत को तो सुनाता है और मे मुझे नहीं सुना रहा है मैं अपने गुणों को सुनने के लिए अपने भक्त के कंठ से अपने गुणों को सुनने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं इसलिए ठाकुर ने एक लीला की और करके श्री पार्वती जी का शाप चित्र केतु को ने वर्णन किया है भूते दैत्यम नीतम स्वांत के दगवान ने पहले चित्र केतु को भक्ति दी विभूति दी फिर पार्वती जी का साप लगा करके श्री चित्रकेतु को वृत्रास का देह प्राप्त करा करके जल्दी से करा करके इनको चार श्लोकों में मृत्यु के समय श्री ने भगवान की स्तुति की करके शुद्ध भक्ति को प्रकट करते हुए स्वांत के नये भगवान संकर्षण अपने पास में चित्रकेतु को ले आते तो कभी कभी जो जीव है उस जीव को कर्म के कारण भोगना पड़ता है तो प्रसंग जो चल रहा था वो ये कि जीव जिस समय माँ के गर्भ में, मा में है अपने ही अहमता बंगई और अहमता के कारण माँ के गर्भ में है परंतु तो उस समय उसे सौ जन्म की याद है उस सौ जन्म की याद होने पर वह कहीं श्री प्रभु की स्मृति करता, हर करता। मैं सम्छ। मैं हर की है हर एक जीव नहीं करता है ऐसा नहीं मान समय समझना चाहिए हर एक जीव करेगा कोई कोई भाग्यशाली योग जो जीव है वे ही गर्भ में भगवान की स्थिति करते हैं हर एक जीव ने करेगा हर एक जीव करेगा तो दोनों स्थिति हो सकती है माने फिर तो भक्ति का पुष्प प्रभाव होगा सबको भक्ति ही होना चाहिए परंतु सब भक्त नहीं होते हैं कोई जीव भक्त होता है कोई जीव भक्त नहीं होता है ठाकुर कभी कभी मन में विचार करते हैं यहां पर एक प्रश्न उठाया गया कि जो गर्भ में स्तुति का रहा है ऐसे जीविका को उद्धार हो जाना चाहिए था भक्ति के प्रभाव से तो उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ बिल्कुल तो ठाकुर उन भक्तों को उस जीव को प्रेमानंद का अनुभव कराने के लिए और भजनानंद का अनुभव कराने के लिए उनको पुनः संसार बंधन देती है जैसे गर्भ में कोई भगवान की स्तुति कर रहा है तो उसका जन्म हुआ और जन्म के बाद में फिर से उसे संसार बंधन देव बंधन की प्राप्ति होती है देव बंधन की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए थी परंतु इसके उत्तर में कहते हैं कि भजनानंद का आस्वादन प्राप्त कराने के लिए भगवान संत गणों को गुरुजनों को भी पुनः बालक होकर के जन्म कराते हैं अच्छा जन्म लेने के साथ ही साथ एक बात आती साथ साथ। शांत हो जाती है, ये ठाकुर की बड़ी भारी कृपा एक जन्म के स्नेह और व्यवते निभा नवाते परेशान है और यदि सौ जन्म के व्य की उसे याद रहती या प्रीति की याद रहती तब तो उसका ढेर हो जाता तो ठाकुर ने बड़ी कृपा की कि हम अपने जन्म को भूलें नहीं तो बड़ा कष्ट बेर कियाते किया, उनकी याद करते रहते तो बड़ा अच्छा हुआ ठाकुर ने बुला दिया जीत के ऊपर अनुग्रह करने के लिए और केवल वर्तमान में इस देह को लेकर के जो स्नेह या बैर प्रसंग है उनको ही कहीं हम याद करते हैं बाग बाकी के व्य प्रसंगों को हम भूल जाते हैं प्रेम प्रसंगों को हम भूल जाते हैं अब वो जो जीव है तब यदि वे महापुरुष भी कुछ देर के लिए प्रत्येक महापुरुष जो संतगण हैं, वे संतगण भी कुछ देर के लिए माया के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। उनमें भी अज्ञान आता है जड़ता आ जाती परंतु तो ऐसे जो महापुरुष है उनकी जड़ता बहुत जल्दी ही छूट जाती है और पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार बाल्य अवस्था में ही उनमें कहीं ना कहीं प्रकट होने लगती है तो बालक जीवन में जो अज्ञान वो तो उन महापुरुषों के जीवन में भी दिखता है परंतु तो अज्ञान के भीतर भी कहीं ना कहीं कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं कि ये पुराने जन्मों में बड़े महापुरुष रहे होंगे या भक्त रहे होंगे तो भक्ति के कुछ लक्षण उनमें दिखते रहते हैं। वे को पाते ही बाल्यकाल से ही सत्संग को प्राप्त करके उन गुरजनों में गुरुदेव में उन गुरजनों में कहीं न कहीं जल्दी से स्फुरित होने लगते हैं और प्रकट होने लगते हैं और फिर उनकी जीवन की जो धारा वो विष् की ओर न जाकर के स्वाभाविक रूप में ही भगवान की ओर जाती हुई दिखने लगती है और जल्दी से वे दीनता धारण करके सब कुछ त्याग करके श्री भगवत आराधन करने में लग जाते तो माया से पराजय होना संतगणों का भी यह भी विजय क्योंकि माया की पराजय को यदि कोई को समझ ले कि मैं माया से पराजित हो रहा हूं तो फिर माया से मुक्त होने का वो प्रयास करता, वो की ओर उन्मुख होता। तो वो जो योग भ्रष्ट जीव है, जो गर्भ में है और जिसको 100 जन्म की याद है ऐसा कोई भाग्यशाली जीव वह भगवान की स्थिति कर रहा है और माया से पराजय होने को ही वह एक सीढ़ी बनाता है जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति पराजय को अपने विजय की सीढ़ी बनाता है पराजय से सीखता है वह गलती करके सीखता शिक्षण की एक विधि भी है कि बालक की गलती करने पर उसको अपने आप सीखे दो बालक को गलती बताओ मत बालक गलती करता है तो गलती करके फिर उसको बताओ ये गलती है बालक को गलत चीज बतानी नहीं चाहिए शिक्षण का एक नियम है यदि बालक को सिखाते हुए अध्यापक ये कहने लगे दो दो कितने होते हैं पांच ये पढ़ाने का तरीका नहीं है गलत बिल्कुल गलत बालक को आप गलत चीज नहीं पढ़ाएंगे कभी दो दो, -दो पांच होते हैं ऐसा नहीं कहेंगे कभी आपको बालक को सिखाना हमेशा ही, ही है कि तो दो दो चार ही होती शिक्षण का तरीका यही है आप गलत चीज सिखाते हैं और गलत चीज सिखा करके बालक को यदि सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो ये गलत तरीका है शिक्षा का तरीका हो ही नहीं सकता तो बालक गलती को पहले पकड़ेगा अच्छाई को बाद में पकड़ेगा इसके सदा सही बात ही बालक को एक अध्यापक पढ़ाता है गलत कभी भी नहीं पढ़ाए तो परंतु बालक जब गलती करता है तो फिर अध्यापक लाल पेन से उसके ऊपर बोला लगाता है देख दो तो पांच भी होते वो तो चार होते दिन तो अपनी गलती से सीखना लर्निंग विस्टेक बाई मिस्टेक तो ये जो तरीका है उसको यहां पर प्रस्तुत किया गया कि पराजय एवं जय। माया की पराया को प्राप्त करके ही वहां वो बालक विजय को प्राप्त कर रहा है तो वो बालक गर्भ में बैठे हुए भगवान की कर रहा है कि दसमा से ईश और हे ईश आपने मुझे यह गति प्रदान की है दसम दशमास्यो आज दस महीने तक आपने मुझे इस नरक के कुंड में डाल रखा है जहां पर मैं कचरी बधा हुआ केवल पड़ा हुआ हूं माँ की अप्यानी नारी से आपने मेरी नाली को जोड़ रखा है माँ जो कुछ भी खट्टा तीखा खाती है वो उसका रस उस नी के द्वारा मेरे शरीर में पहुंच जाता है और मैं मेरी इंद्रिया उनके द्वारा कार्य करती है मैं इस मलमूत्र के कुंड में हूं और केवल एक दिन के लिए नहीं आपने मुझे महीने तक इस नरक के कुंड में के कुंड में इस गर्भ में डाल रखा है परंतु तो आपने ये मुझे जो दंड दिया है यह गर्भवास का दंड सर्वथा उपयुक्त मैं इसी लायक तो पराजय माया से जो परा हुई है यदि ये विचार भगवत कृपा के द्वारा आ जाए गुरुदेव की कृपा पूर्वजन के संस्कार के कारण गुरुदेव की कृपा के संस्कार के कारण यदि इसमें आ जाए तो यही उसके लिए परा ही विजय हो जाएगी तो पराजय और विजय एक दृष्टान्त दे रही है कि वो कह रहा है अपनी पराजय का वर्णन कर रहा है कि ये नक्षीम गतिमसव दशमास है हे प्रभु आपने दस महीने तक माँ के गर्भ में इस नरक कुंड में मलमूत्र के कुंड में में इस में मुझे डाल रखा है और मैं गति, ऐसी गति को प्राप्त कर रहा हूं जहां मैं अपने हाथ पे रोला नहीं सकता हूँ केवल गोल गोल भले घूम जाऊ बस एक बधी हुई गठरी की तरह से मैं माँ के गर्भ में पड़ा हुआ से, चारों से, नाड़ी, उस नाड़ी से हुआ हुआ से से से उस मैं अपनी इच्छा अपने हाथ पर भी हिला सकता आप इसके कृपालु के मानव शरीर में आपने कहीं भी नुकीली कोई चीज नहीं बनाती नहीं तो व्यक्ति अपने शरीर को खुद ही नोच के नष्ट कर लेता परंतु तो मानव ने मानव को ईश्वर ने हिंसक कभी नहीं बनाया हिंसक बनाता तो शरीर में कहीं ना कहीं कोई नुकीली चीज बनाता पर तो हमारे पूरे शरीर शरीर में कोई भी शरीर, कोई भी भी अंग नुकीला नहीं है जितने भी नुकीले अंग हैं उनको भी छिपा करके बाद में भी पैदा होंगे न इत्यादि उनको भी कहीं दबा करके छिपा करके रखा इसलिए मानव का स्वभाव मानव का शरीर शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि वह अहिंसक और समर्पण की रचना को धारण करके विराजमान है शरीर का कोई भाग नुकीला नहीं है जैसे शेर इत्यादि का भाग नुकीला होकर के विराजमान है पक्षी इत्यादि में चौच वगैरह नुकीली होती है ऐसे मानव के शरीर में कोई भाग नुकीला नहीं वो हिंसक प्रवृत्ति का मूलतः नहीं है प्रभु उसको हिंसक नहीं बनाना चाहते तो दशमास आपने मुझे ये गति प्रदान की दयेन आप है। आप अत्यंत दयावान और जैसे ने ये कृपा करके मुझे जो गति प्रदान की है स्वै तुष्यत कृत्यन सदीन नाथा हे प्रभु स्वयन तुष्यत कृत्यल सदीन नाथा मेरी एक सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको अपने प्रयास के द्वारा प्रसन्न कर सकूं, आप तो अपनी कृपा कृपा के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, आपकी है उस कृपा के द्वारा ही आप मेरे को तो प्रसन्न है मेरे पास में आपको कृतकृत करने की कोई सामर्थ्य नहीं तो स्वयं नहीं तो शकु कृते न आप अपने कृपाण कर्तव्य के द्वारा स्वयं ही प्रसन्न होकर के है। दीना इसलिए को नाम बिना बताओ मैं आपका क्या सेवा करूं मेरे पास में तो केवल एक ही चीज है ये दो हाथ और एक से सिर पर अंजलि बना बाजे बिना और मेरे पास में कोई दूसरे साधन नहीं है ये दो हाथ और ये सिर बस ये ही जुड़े हुए हैं आपको मात्र में में तो को नाम तर्थ तर्थ तर्थ तर्थ तर। आपने मेरे ऊपर जो किए भी मेरा पालन कर रहे हैं गर्भ में भी कहीं मैं अपने आप को नुकसान नहीं कर लू इसलिए मेरे शरीर में आपने कोई नुकीली वस्तु नहीं दी जो नुकीली वस्तु दी जिनको उनके शरीर ने भी उनको छिपा करके ऐसा रखा कि वे अपने आप को ही कहीं नुकसान नहीं कर देते वो अपना ही नुकसान नहीं कर पाता है ऐसी लेर में ऐसी ईश्वर ने कृपा करके एक सामर्थ्य दी जी। और जीव का गर्भ में भी दस महीने तक वो पालन करता रहा ईश्वर पालन करता रहा अलग अलग गर्भ का जो समय है तो उनका जो कहीं छत्तीस हफ्ते कहीं जो भी है गर्भ का समय उतने समय तक छत्तीस हफ्ते तक अड़तीस हफ्ते तक आप गर्भ में उस जीव का भोजन पानी स्वास्थ्य, इन सबकी व्यवस्था करते हुए विराजमान हैं, उसकी जीवन यात्रा को तो चला रहे हैं बताओ तो जले बिना उसका उसका प्रतिकार प्रतिकार मैं मैं कैसे कर सकता हूं? माने उसका मैं कैसे कर कर सकता सकता तो पर पर माया से पराजय होने पर जीव में ये अक्कल आती है ये बुद्धि आती है कि वह पराजय का वर्णन करते हुए फिर भगवान की शरणागति ग्रहण करता तो कर्भ में ये बात पढ़ के ये बात शुरू कर रहे हैं वैधि भक्ति से और अंत में ले जाएंगे फिर प्रेम भक्ति में कि जहां परा ही जय है और श्याम सुंदर किशोरी जी को आगे कहेंगे रास में न ये हम न ये हम प्रिय मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता ऐसे आप परम कृपालू होकर के विराजमान दोबारा तो सुन ले कि ये ई त्रिशिम गशमाश्यूश आपने मैंने जो अपराध किए अपने कर्म के के अनुसार मैं मुझे गति गति की की इस इस में में में भी इस के में, इतनी की में भी इतनी कठिनाई स्थिति आप मेरा पालन कर रही हैं और मां के भोजन के द्वारा मुझे भोजन की प्राप्ति हो रही है मुझे श्वास सारे रसों की उनकी प्राप्ति हो रही है और 10 महीने तक आप मुझे सुरक्षित गर्म में रख रहे हैं आप परम कर्मालु है आप अपनी उपकार से सदा युक्त है कृपा से सदा युक्त है सामान्य कृपा इतनी बलवान है कि मेरी रक्षा करते हुए विराजमान है मारे आपकी कृपा इसका बल्दा बदला चुकाना हमारे बस की बात नहीं है आपकी कृपा का बदला हम नहीं चुका सकते आप अपनी कृपा के द्वारा ये संतुष्ट हो जाओ को नाम मैं आपका क्या प्रतिकार करूं? तत्प्रति आपने जो उपकार किए हैं उनका क्या मैं उपकार करूं बिना अंजलि मेरे पास में तो ये अंजलि और ये सिर बस सिर्फ आपके चरणों में झुका हुआ है और ये अंजलि आपके साथ में बदली हुई है आपके चरणों में बदली हुई है तो आपकी कृपा का मैं क्या उपकार कर सकता हूं तो ये माया से पराजय होने पर यदि विवेक आ जाए तो यह पराजय भी जय है और यदि माया से पराजय होने पर किसी में अकल नहीं आई चपत खाने पर भी डंडा खाने पर भी जब किसी में विवेक उत्पन्न नहीं होता है तो वो व्यक्ति मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पराजय होने पर पराजय से कहीं सही रास्ते को अपना ले तो जगत की जब आपत्ति आती है तब यही सोचना चाहिए बड़ी भाविक कृपा हो रही है ठाकुर कहीं हमको विषयों से अलग हटाना चाहते हैं यदि सर्वदा अत्यंत अनुकूलता हो जाएगी तो व्यक्ति पागल इसके जीवन में कभी कभी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी चपत मिलती रह चाहिए तो कर ऐसा करने से कहीं विवेक वैराग्य जागृत रहता है तो पराजय ही जय को प्राप्त कराने का एक उपाय है जो डंडा लेकर के सखाने की अपेक्षा बालक यदि अपनी गलती करके स्वयं सीखता है गलती से सीखता है तो वो जो सीखता है वह उसका अधिक प्रभावशाली होता है उसमें समय बहुत लग जाता है, इसलिए अध्यापक को पहले उसे सचेष्ट भी करते रहना चाहिए ये बात अब पराजय ही जय इसको कहीं वैधि भक्ति में दिखाती ये कर्म मार्ग में दिखाया ही है। अब भक्ति में इसको दिखा रहे हैं कि भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति पहले में में दिखाया भक्ति में फिर भक्ति में। ये इनका क्रम तो दूसरा अनुष्ठान दे रहे हैं दशमे श्रीमद भगवत वाक्य श्री श्याम सुंदर रुक्मणी जी से परिहास के समय कह रहे हैं बोले तो हे रुक्मणी आह आपकी मुझमें जो प्रीति है उस प्रीति से मैं पराजय हो गया पराजय ही जय और भक्त भगवान का भक्त के सामने पराजय स्वीकार करना ये ही भक्त की सबसे बड़ी जीत है तो ये प्रेम मार्ग वह मार्ग है जहां पर पराजय ही जय बन पराजय जाजय जय इसी को कह रहे हैं मंत्रो, मंत्रो, मैचरायत घबड़ाओ मत घबड़ाओ मत मैं तुम्हारे साथ में केवल हंसी कर रहा था आह तुमने तो मुझे जीत लिया है क्या ऐसा संभव है क्या कि मैं तुमको छोड़ दू मैंने तो मजाक करने के लिए मजाक मजाक में ये कहा हंसी हंसी में कहा रुक्मणी तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली अभी भी कोई बात नहीं है तुम तो इतनी गुणी हो कि कोई भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा तुम्हारे तो रोम रोम के विवाह हो जाएंगे इसलिए रुक्मणी हमको छोड़ दो ये बात मैं हसी कर रहा था कहीं मैं तुमको छोड़ सकता हूं क्या मैं तो तुमसे पराजित हूँ और या प्रेम में पराजय यही रुक्मणी जी की, की जीत है श्याम सुंदर की पराजय वही रुक्मणी जी की जीत है भक्ति की जीत है भगवान जब भक्त के सामने पराजित होते हैं तो भक्ति की जीत स्वाभाविक ही हो जाती है तो श्री भगवान अपनी पराजय का वर्णन कर रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम को देख करके मैं पराजित हो गया था कैसे पराजित हो गया तूत आत्म लमने सुविभक्त मंत्रो आह तुम्हारा क्या प्रेम उसकी याद कर रहे कि तुमने मैं तुम्हारा हरण कर सकूं इसके लिए तुमने दूता सुनंद नामक किसी ब्राह्मण को जो तुम्हारे यहां पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था एकांत में उसको पत्र लिख करके तुमने मेरे पास में भेजा तो दूत माने ब्राह्मण दूत को मैं तुमको हरण करके ले जा सकती इसके लिए तुमने भेजा दूत कैसा था सुविविक मंत्रों जिसको तुम्हारी बात विविक माने स्पष्ट रूप से पता था नहीं है स्पष्ट रूप से क्लियरली तुमने उस पत्र में यह लिखा कि मेरा हरण कर लो और उसका तरीका ये मंत्रों स्पष्ट रूप से जिसमें सलाह दी गई थी प्रस्थापित हो मैं चिरायत शून्य में था और जब दूत को लौटने में देर हो गई उस समय मई चिरायत श्री कह रहे हैं द्वारकाधीश कह रहे रुक्मी जी से कि मेरी द्वार कुंडलपुर पहुंचने में जब मुझे कुंडल हो गया उस समय की बात मैं जानता हूं आप कैसी व्याकुल हो रही थी हा अभी तक दूत नहीं आया अभी तक दूत नहीं आया शुभदेव जी ने वेन किया है कि मालूम पड़ता है गौरी मेरे अनुकूल नहीं है भाग्य मेरे अनुकूल नहीं है दूत गया हुआ है इतनी देर पांत वह अभी भी लौटकर के नहीं आया है शायद श्री प्रभु ने मेरे शरीर की इस अकिंचना को स्वीकार करना नहीं चाहा होगा इसलिए दूध भी लौटकर के नहीं आया तो मैं चरा मेरी देव से पहुंचने पर शून्य में आपने संपूर्ण जगत को शून्य करके मत्ता माना इदम अंगम नंद योग्य और आपने अपने इस शरीर को जिहासम त्याग करने की इच्छा की सो so जगत को शून्य मान करके शून्य में इस जगत को शून्य मान करके जिहास ए मंगम अपने इस शरीर को आपने छोड़ देना चाहा, शरीर का त्याग कर देना चाहा कि हाय अब जी करके क्या करूंगी और मुझे पत्र में भी यही लिखा था जय मैं कर कर कर के अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी इस जन्म में द्वारका जी आपकी कृपा नहीं मिली तो सौ जन्म में तो कभी कर कृपा मिलेगी तो आपने अपने शरीर को छोड़ना चाहा जबकि आपका शरीर कैसा है अनन्न योग्य मेरे अतिरिक्त और किसी दूसरे के योग्य नहीं है इस बात को आपने पत्रिका में भी लिखा कि यदि शरीर को श्रगाल शनि का शिषपाल ले जाएगा तो इसमें पुरुष सिंह आपकी ही हजीती होगी आपकी ही हसी होगी सर अन्य योग्य ये आपका शरीर किसी दूसरे के योग्य नहीं था तत्पय तिष्ठेत आहा, तुम तुम में में जो प्रेम प्रेम है। प्रेम है, वह ही एकमात्र विराजमान ऐसा कहीं दूसरी जगह देखने में नहीं आया कि आपने पहले स्पष्ट रूप से मुझे बुलाने के लिए पत्र भेजा उसमें प्राप्त करने के तरीके को सुविविक मंत्र स्पष्ट रूप से सलाह दी फिर जब मेरे आने में देर हुई उस समय सारे जगत को तुमने शून्य करके माना और फिर इस शरीर को भी छोड़ना चाहा रुक्मणी चाहमी प्रेम तुम में निरंतर विराजमान रहे और तुम्हारा शरीर स्थित तत्व तुम जीवित होकर करके रहो ये प्रेम तुम में ही स्थित होकर के रहे वृत्यमा आपके इस प्रेम का हम प्रतिनंदन करते हैं आपके इस प्रेम का हम अभिनंदन करते हैं प्रशंसा करते हैं ऐसे श्री कृष्ण ने श्री रुक्मी जी के प्रेम की प्रशंसा की यह होगी मिश्रा भक्ति ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति पहली थी बैदि भक्ति उसमें एक गर्भ में जीव ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है दूसरी होगी मिश्रा भक्ति जहां पर श्री ऐश्वर्य ज्ञान भी है और प्रीति भी है जी में ज्ञान सहित प्रीति है है उस समय भी वो भी वो जय और अब शुद्ध इसका तो कहना ही क्या तीसरा जो दृष्टान्त है वो तो बिल्कुल पराकाष्ठा का दृष्टान्त है परम परम श्रेष्ठ उस दृष्टांत को तो निर्मल कर रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं न पारे हम साधना हे न पारे हम न पारे हम मैं आपके प्रेम का पाल नहीं पा सकता हूं ना ही तो ही जगह निकली या तो भैया के हाथ में छड़ी देख के श्री श्यामचंद्र धबराए के हम भक्तवान भैया मैंने नहीं खाई है या गोपियों के आगे न रहे हम गोपियों तुम्हारे प्रेम का पार मैं नहीं पा सकता हूं तो घबराहट में ये नकार का यहाँ हुआ है न पा रहे हम मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूँ परम पावन स्मरण करते हुए श्री चंद्रशेखर दास बाबा महाराज का वे एक कहानी सुनाते थे बोले पहलवान हर जगह ढीठ होकर के खम्भ ठोकता रहता था अरे मेरे बराबर कोई पहलवान नहीं है आ जाओ मुझसे कुछ दिन लड़ लो खुला चेन अब कभी कभी शेर को भी मिल जाते हैं एक सवा सेठ मिल गया बोले जी साहब आप तो मीडिया में छा रहे हो आपका क्या कहना जहां देखो अखबार में मोबाइल में सब जगह हर मीडिया में आपको छाए हुए हो आपके साथ में कौन युद्ध करेगा बस आपका तो संग मिल जाए इतने मात्र में ही आदमी धन्य हो जाता है हमारे मन में भी बहुत दिन से इच्छा थी कि कभी आपका दर्शन मिल जाए आज ईश्वर ने आपसे हमको भिड़ा दिया है यदि आपकी कृपा हो आपसे एक विनती है विनती है बोले क्या बोले आपके साथ में एक फोटो लेना चाहते उसको अंदाज करा करके अपने ड्रॉइंग रूम में खुद सजा करके रखेंगे वो अनुमानी पहलवान बोला है तुम्हारा फोटोग्राफर? फोटोग्राफर बुला लो। फोटोग्राफर पहले से तैयार था। उसने कहा बुल कैसे? आपसे हाथ मिलाते हुए नहीं तो वो ये कहेगा कि कहीं मिला करके फोटो में एडिटिंग करके दो व्यक्तियों को कहीं मिला दिया है इसके हाथ मिला करके जरा फोटो खिंचवाना चाहते हैं अच्छी तरह से बोले हा ठीक है जैसे हाथ मिलाया बोले कहा है फोटोग्राफर फोटोग्राफर क्लिक करे उसने क्लिक किया सोई उस पहलवान ने उस बड़ोला पहलवान का हाथ इतनी जोर से दबाया कि उसका तो पहुंचा उतर गया और बोला अजी न पा रहे हम न पारे हम मैं आपके साथ में बराबरी नहीं कर सकता हूं हम मेरी सामर्थ्य नहीं है है है अजय हाथ तो छोड़िए पहुंचा क्या बिल्कुल बात दर्द कर रहा है। थोड़ी थोड़ी। ऐसे ही शाम सब जगह ठोकते हुए डोलते थे कि ये तांस का जो जैसे मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार उसका भजन करता हूं अब सब जगह तो इनकी तीन धस चल जिसमें गोपियों के सामने आए और गोपियों के प्रेम को देखा तो गोपियों पकड़ते हुए बोले अजी न पारे हम न पारे हम तुम्हारे प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता हूं नितयगा अली आप कृपा करके अपनी भावकान्ति दें तो मैं इस आपके उपकार को जगत के सामने स्थापित कर सकता हूं क्योंकि जब यदि के ऋण को कोई अधमान नहीं चुका सके तो कर्जदार का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह साहूकार की महिमा को सारे जगत के सामने कह दे अजय साहब हम तो कर्ज में डूबे हुए थे परंतु सेठ जी ने हमारे पूरे कर्ज को माफ कर तो ये उसका कर्तव्य बनता है। है, ऐसे ही आपका मेरे ऊपर जो है, उस का मैं नहीं चुका सकता हूं अब मेरा यह कर्तव्य बनता है कि कर्जदार उत्तम जो साहूकार है उसकी कीर्ति को जगत के सामने विख्यात कर दे तथा कृपा करके यदि अपनी भाव और कांति दोनों आप मुझे प्रदान कर दें तो शायद मैं आपने मेरे ऊपर जो कृत्य किया है मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसको जो तो मैं चुका नहीं सकूंगा परंतु उसका गुणगान तो करना चाहता हूं और गुणगान करने के लिए आप मुझे साधु स्वरूप प्रदान करें तो साधु नाम साधु जो नामकृत स्वरूप साधु मनुष्य का स्वरूप उस साधु पुरुष का मनुष्य का स्वरूप करे ऐसा स्वरूप जिसमें भीतर को तो हो श्री राधा रानी का भाव और ऊपर से स्वरूप जो हो वह हो श्री राधा रानी की कांति तो साधु नाम साधु, ना। साधु श्री मनुष्य स्वरूप उसको धारण करके मैं विराजमान हूं महाराज आपके उपकार की बात तो दूर जाने दो असाधु कृत्य मैंने आपको जितना सताया है मैंने आपका जो असाधु असाधुकृत्य किया है स्वयं सदा सदा मैं जो आपको परेशान करता रहा आपको दुख देता रहा विराह प्रदान करता रहा उसको भी न पा पारे हम उसका भी वर्णन कर सकने की सामर्थ्य नहीं है तो दोनों तरह से अर्थ किए न पारे हम स्वसाधु जो साधु कृत्य मेरे ऊपर किया उपकार मेरे ऊपर किया उसका भी मैं पार नहीं पा सकता हूँ और मैंने जो आपके साथ में असाधु कृत्य किया है अपकार किया है उस अपकार का भी मैं पाप नहीं पा सकता हूँ न पारे हम उसका भी वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं इस जन्म की बात कर रहे हो क्या बोले नहीं नहीं यहां पर तो मैंने मनुष्य होकर के जन्म लिया है और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की या 125 वर्ष की पूर्ण आयु मानी गई है विवधायुष आत्म यदि मुझे देवता की आयु विवध मान्य देवता किसी देवता की आयु में तो प्राप्त हो जाए तभी मैं आपके प्रेम का नहीं पा सकता तो सु वहासाधु कृत्यम आपने मेरा जो कार्य किया उसका भी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं और स्व असाधु दोनों तरह से अर्थ हो जाएगा सुआ, सुआ हैं। मैंने जो असाधु कार्य किया उसका भी मैं पाग नहीं पा सकता हूं स्वसाधु माने अपने प्रति आपका जो साधु कार्य है उसका भी पाव नहीं पा सकता हूं और दूसरे का भी अपने अपकार का भी मैं पाल नहीं पा सकता हूं जामा भजन आहा जिन आपने मेरा भजन करते हुए मेरी सेवा करते हुए दुर्जर गेह श्रृंखला समृक्ष जिसको दुर्जर गेह श्रृंखला पेड़ और घर की श्रृंखला को तोड़ना बड़ा कठिन था उसको भी संच म आपने काट डाल समृच का अर्थ है छेद डालो, उसको आपने काट डाल दुर्य गेह की श्रृंखला उस श्रृंखला को काट दिया केवल लीला के के विस्तार के लिए आप भय दिखाती। जब काट दिया तो नहीं होना चाहिए। तो नहीं नहीं हाथी क्या करता है अपनी ताकत से अपनी अर्गला को अपनी श्रृंखला को तोड़ देता है परंतु तो कुछ कड़िया हाथी के जहां जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी होती है वहां से श्रृंखला टूट जाती है कुछ श्रृंखला उसके पैर में बधी रहती है वो उसकी शोभा बन बन जाती जाती है है और इस बात का क्या बन जाती है? देखो हाथी में इतनी ताकत है इतनी मोटी श्रृंखला को तोड़ दिया बाप भाई बात तो बड़ा ताकतवर है तो जैसे हाथी के पैर में कुछ बधी हुई अटकी हुई श्रृंखला उसके पराक्रम का प्रतीक बनकर के विराजमान होती है किसी प्रकार इसी प्रकारों का भयभीत तो होना या उनके प्रेम को कहीं बढ़ाने में सहयोगी और प्रेम को बढ़ाने का कारण बनकर के विराजमान होता है तो भजन दुर्जन गेह श्रृंखला भयंकर दुर्जन मान जिसको काटा नहीं जा सके जिसको गलाया नहीं जा सके ऐसे घर की जो आसक्ति है उस आसक्ति की साकल को गोपियों आपने काट दिया, लोक वेद की मर्यादा को त्याग करके मेरा आपने भजन किया तथिया गोपियों आपके इस प्रेम का तद्वाह आपका ये जो प्रेम है वह वह प्रत्यायाग साधना उसको मैं तृतीया को माने पूरा करना चाहता हूं मैं पूरा नहीं कर सकूंगा देवताओं की आयुष्य मिल जाए तब भी पूरा नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास में इतना बल नहीं है अतः साधना उस ऋण को चुकाने के लिए भी मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता आपकी साधुता की आवश्यकता है साधना माने आपकी साधुता उस साधुता के द्वारा प्रति आपको मेरे ऊपर आपका जो ऋण है उस ऋण को मैं पूरा करना चाहता हूं कृपा क्या कि आप कृपा करके यदि अपना भाव प्रदान कर दें मुझे और अपनी अंग कांकी प्रदान करें तो भाव के द्वारा तो मैं आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन प्राप्त करूं और रूप है तो उदार बनकर के बिना संकोच के उस प्रेम को सब जगह प्रदान कर सकते जब तक ये कृष्ण रूप रहेगा तो विवेचकता रहेगी क्योंकि सामने उदार नहीं है वे विवेचक हैं वे मुक्ति में ददात कर भक्ति योगम मुक्ति दे देते हैं भक्ति योग नहीं देते हैं परंतु कोरी ज्यादा उदार से काम नहीं चलेगा सामना कंजूस है बनिया है विचार करके तोल करके देता है कितना देने पर कितना लागत लगा कितना इसमें और खर्चा हुआ एक्सीडेंटल कितना मार्जिन रखना चाहिए सारी कैल्कुलेशन करके फिर वो मूल्य का निर्धारण करता है परंतु वो नहीं इतनी उदार है कि मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी उदार का पूर्वक दान कर तो आप अपना आश्रय प्रेम वह कृपा करके मुझे प्रदान करते हैं तो तो आपकी साधता की मुझे आवश्यकता है राधा रानी में जो उदारता है जो साधता है उसकी मुझे आवश्यकता है क्योंकि उस साधता के बिना मैं उन्मुक्त रूप से उस प्रेम का जीव मात्रा को दान नहीं कर सकता हूं जब आप कृपा करके अपनी अपनी कांति प्रदान कर देंगे तो यदि आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर देंगे तो उस प्रेम का मैं सब जगह आनंद पूर्वक दान कर सकूंगा दा। तो प्रति साधु ना आप कृपा करके मैं तो ठन ठन हूं मेरे पास में उस प्रेम को दान करने की सामर्थ्य नहीं है ऋण को चुकाने की सामर्थ्य नहीं जब मेरे पास में वो जाती प्रेमी नहीं है, तो उसका दान कैसे करूंगा इसलिए पहले आप संपत्ति दो फिर कृपालता के द्वारा उसका दान करने की सामर्थ्य वह अपनी गौरव के द्वारा दोगी तो बिना विकार पूर्वक फिर मैं उस प्रेम का दान करूंगा क्योंकि श्री राधा रानी इतनी चतुर है कि अयोग्य को दान तो वे भी नहीं करेंगी अयोग्य को ये रस दिया जाएगा तो अयोग्य तो रस को बिगाड़ देगा इसलिए वे पात्रता पहले प्रदान करेंगे और पात्रता के द्वारा फिर रस भी प्रदान करेंगे सेठ जी ने कहा कि आज समी भंडारा है समी भंडारा ना हरिहार कोई भी आओ बिना पूछे पर्चा वर्ची किसी को देख ही नहीं जाएगी कौन के पास में पर्ची है कौन के पास में पर्ची नहीं है सब बैठ हरिहर हाँ। बंसी वाले बगीचा में एक महात्मा है चार माधुर की रोटी लेके आते और छत के ऊपर बैठ के हरिहार खूब <laughs> हसी करते तो चार तो रोटी लेके आए और हरिहर हाँ कर पर इतनी उदाहर हरिहर और उस रोटी जो आए उसको कहीं कुत्ता चिड़िया कोई भी आदमी तो बात करके फिर उस माध्यू को भी ग्रहण कर, हर करते हुए झोली तो में चार रोटी तो उसमें भी हरिहर करते हुए फिर पुसापा तो समस्त भंडारा सेठ जी ने किया अब कुछ लोग तो बड़ी बड़ी बाल्टी लेकर के आए और रबड़ी प्रसाद बट रहा आए तो भर भर के ले जा रहे हैं अब कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं सेठ जी बोले तुम दूर क्यों खड़े हुए हो तुम भी आओ ना प्रसाद लो चलो चलो प्रसाद लो आप ही आइए आइए उनमें से एक व्यक्ति बोला जी हम तो कर पात्री है हमारे पास ना पात्र नहीं है यहाँ पर रस्तो बट रहा है पर तो पात्र नहीं है सेठ जी बड़े उदाह सेठ ने कहा जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रस भी दो ऐसी ऐसी पात्र है, है, कि जो पात्र नहीं है उनको पहले पात्रता प्रदान करती है अपात्र को तो रस देंगे नहीं अपात्र को तो बेकार देगा उसे तो पात्रता प्रदान करती है साथ के साथ में रस में प्रदान करते हैं तो पात्रा पात्र पात्र विचारण न पुरते न स्वम परम पात्रा पात्र का विचार नहीं करते हैं जो अपात्र हैं उनकी अपात्रता करेंगे उपात्र उन हैं उनकी पात्रता दूर करेंगे जो अपात्र हैं उनको पात्रता प्रदान करेंगे फिर पात्र में रस को प्रदान है तो पात्रा पात्र पात्र विचारण न पुरते न स्व परम वीक्षते ये भी विचार नहीं करेंगे कि कौन सा मेरे पक्ष का है कौन सा दूसरे के पक्ष का है स्वम परम दे परम्षे विचारणो नहीं नवा किसको देना है किसको नहीं देना है ये भी विचार नहीं करते हैं शिमन महाप्रभ महाप्रु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है दे अगे विचारणो नहीं वा, वा। काल प्रतीक्षक प्रभु ये भी नहीं कि कल आना परसों आना तब देंगे काल की भी प्रतीक्षा नहीं तुरंत ही जो शरगति ग्रहण करे उसको श्री महाप्रभु कृपा करके सार प्रदान कर देते हैं ऐसा सद्यो या प्रणमे क्षण प्रणम ध्यान आदि गोचरम रश्मि कोई मामूली नहीं जो सद्यो यणम जो प्रणाम ईषण ध्यान आदि के द्वारा भी अगोचर ऐसे दत्ते भक्ति रसम उस भक्ति रस को जो कृपा करके श्रीमद महाप्रभु प्रदान कर देते हैं गौरव परम दो गौरी हमारी एकमात्र को ऐसे उदार उदार होकर के श्री गोरी विराजमान है सामा कंजूस है तो गोरी उदार तो साधना अपने कोरी के भीतर जो साधता विराजमान है जो उदारता उनके स्वरूप में विराजमान है उस साध को साध किशोरी जी यदि वो आप कांति मुझे प्रदान कर दे वो भाव मुझे प्रदान कर दें तब मैं इस ऋण से मुक्त हो सकूं। ऋण से मुक्त होना तो सम्मान है ही नहीं हाँ अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं क्योंकि जो ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है और यदि उत्तम साहूकार उस अध्य के ऋण को क्षमा कर दे तो अधमर्ण का कर, कर्जदार का ये कर्तव्य बनता है कि वो साहूकार की महिमा को सब जगत में विख्यात कर दे सो मेरे पास में ऋण से मुक्त होना तो कठिन ऋण को चुकाना मूल को चुकाना तो कैपिटल को चुकाना तो बड़ा कठिन इसके ब्याज के ब्याज के ब्याज को भी चुकाना चक्री ब्याज में जो ब्याज का अंश है उसको भी चुकाना असंभव है और वो असंभव होगा तब जब उसके लिए भी जैसे कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ता है ऐसे आपके ब्याज को आपके कर्ज को चुकाना तो बड़ी दूर की बात है उसके ब्याज के ब्याज को चुकाने के लिए भी आपकी कृपा की आवश्यकता है कि जगत में मैं आपकी क्षमा महिमा का जगत के सामने व्याख्यान कर सकूं इसके लिए आप कृपा करके अपनी भाव और क्रांति ये दोनों कृपा करके मुझे प्रदान करें तो प्रथियार्थ साधना साधना माने आपकी कृपा साधना का दूसरा अर्थ है मैं साधु ना माने मनुष्य स्वरूप पुरुष स्वरूप धारण करके उस महिमा का गायन करना चाहता हूं राधिका बनकर के आप उस महिमा का दान करेंगी नहीं क्योंकि सहज लज्जाशीला है परंतु यदि आप पुरुष स्वरूप धारण कर लेंगी मनुष्य स्वरूप धारण करेंगे तो कृष्ण नाम का उच्चारण गली गली में भी कर सकेंगी था, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं छपाने का प्रयास करती है यदि करके आप विराजमान हो जाएंगे राधा कृष्ण मृतम श्री गौरी स्वरूप में श्री राधिका यदि विराजमान हो जाएंगी तो उनको अपने प्रेम का अपने विरह का प्रकाशन करने के लिए फिर भाव को छिपाने की आवश्यकता है फिर गली गली में उन्मुक्त रूप से घूम करके दान करेंगे अभी भी दान करते हैं श्री राधारानी परंतु तो अभी दान किया जा रहा है किनको बोले वहां पर रेड़ी बट रही है जो अपने घर वालों को दी जा रही है जो निकुंज में है उनको तो कृपा मिलना ही है परंतु तो जो निकुंज के बाहर है जहां तक उनकी वहां तक जिनकी पहुंच नहीं है उनको कृपा परंतु तो ये एक ऐसा मोबाइल चैरिटी हॉस्पिटल होगा जो जहा जाए खुद जाकर के वह सब जगह वस्तु तो को भाग इस पे पुरुष स्वरूप धारण करके आप विराजमान हो स्त्री स्वरूप धारण करके विराजमान हो के तो व्यक्ति को आपके पास में आना पड़ेगा परंतु तो यदि तो आप भी जीव मात्र के पास में जा सकेगी इसलिए श्री पुरुष स्वरूप में है श्री राधिका राधिका कृष्ण मिलत स्वरूप श्री राधिका महाप्रभु के स्वरूप में जैसे वो मुक्त दान करेंगे वैसा दान और किसी दूसरे प्रकार से नहीं कर सकेंगे साधु साधुना, इसलिए आप भी साधु मनुष्य स्वरूप पुरुष स्वरूप धारण कर तीसरा साधुना का तात्पर्य है कि यदि साधु पुरुष स्वरूप गौर कांति धारण करके विराजमान हो जाओगे, और ऐसा कोई गौर पुरुष उत्पन्न होगा उस समय हा कृष्ण कहकर के जिस समय श्रीमंद महाप्रभु धरती पर गिरेंगे गिरेगे राधा श्री राधा कांति के द्वारा तक चो, चोट नहीं पहुंचने चोट को अपने ऊपर झेल झेल तो महाप्रभु जब मूर्छित तो होकर के गिरते हैं उस समय चोट श्री कृष्ण को नहीं लगती है क्योंकि अंत कृष्ण बहे गौर श्रीमद महाप्रभु बाहर से गौर है भीतर से कृष्ण होकर के विराजमान है भीतर कृष्ण ही है बाहर से गौर होकर के विराजमान है ऐसी स्थिति में जब श्री महा महाप्रभु कृष्ण वियोग में राधाभाव में मूर्छित होकर के गिरते हैं तो राधारानी चोट कृष्ण को नहीं पहुंचने देती है चोट आपने ऊपर ही सहन करती है तो इस प्रकार श्री राधारानी की भी तीन जो अभिलाषाएं वो अभिलाषाएं पूर्ण हो रही है अभिधा करने की आवश्यकता नहीं एक अभिलाषा दूसरी अभिलाषा है कि जीव जीव मात्र के पास पास में में स्वयं पहुंच करके उसको प्रेम का दान करना, करना मेरे पास में आए इतनी भी प्रतीक्षा नहीं करना। और तीसरी बात की श्री कृष्ण के सारे ताप को स्वयं सहन कर लेना तत्सुखी भाव का जैसा स्वरूप श्री गौरव स्वरूप में श्री राधारानी के भाव को प्रकट करता है वैसा स्वरूप को, कोई दूसरा स्वरूप नहीं करता है तो साधना तो ही एकमात्र विजय बनकर के विराजमान होती है अतः पराजय विजय है शाम से पराजय हो जाते हैं शिवप्रिया जी के प्रेम के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं पर सबसे बड़ी विजय है जय शारि गोविंद जय जय जय गोपाल जय रम kita ibu radi syarisha thank you BC